तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रकरण में यह पावन पंक्तियां श्री लक्ष्मण जी की स्तुति करते हुए व्यक्त करते हैं जिनका आशय है कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो श्री लक्ष्मण परम शीतल हैं, सुंदर हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं भगवान श्री राम जी की कीर्ति पता का भक्तों के हृदया काश में लहराने के लिए श्री लक्ष्मण सुदृढ़ दंड के समान हैं। स्वयं हजार मुख वाले शेष भगवान ही श्री लक्ष्मण के रूप में भूमि भय का हरण करने के लिए प्रकट हुए हैं कृपा के समुद्र गुणों के भंडार सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे ऐसी प्रार्थना श्री तुलसीदास जी ने की लक्ष्मण जी शीतल सुभग भगत सुख दाता लक्ष्मण जी सुभग हैं सुभग सुंदर को कहते हैं पर रामचरितमानस में सुंदर कौन है इसके लिए अद्भुत परिभाषा दी गई सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनुपाय भजी रघुवीरा सुभग कौन सुंदर कौन वही शरीर सुंदर है जिस शरीर को पाकर व्यक्ति भगवान का भजन करे भगवत भक्त का जीवन सुंदर है और इसके लिए बड़ा सुंदर संकेत मिलता है शबरी माता अत्यंत वृद्धा है कृषकाय है ग्रीवा हिलती रहती है कमर झुक गई है शरीर की त्वचा झुर्नियों के रूप में परिवर्तित हो गई है अत्यंत वृद्धा माता और इनसे भगवान श्री राम क्या कहते है? संबोधन देखो जनक सुता कई सुधि भामिनी जानहु कहु करिवर गामिनी ये ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बोल रहा है स्वयं भगवान श्री राम बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं हे श्रेष्ठ गजगामिनी करिवर गामिनी अब किसी वृद्धा से कोई यह कहे कि गजगामिनी जब बिचारी हिलती डुलती चले तो व्यंग लगेगा पर भगवान राम कह रहे हैं तो व्यंग नहीं है वंदना है क्यों क्यों कहा गजगामिनी इसलिए कि ऐसे तो कई लोग झूमते हुए चलते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि शबरी माता का कितना विरोध किया लोगों ने महिला शरीर होने के नाते शवर जाति में जन्म होने के नाते लेकिन कुछ लोगों ने प्रशंसा भी की कि परम भक्ता है यह भगवान राम की अनन्य अनुरागिनी है और कुछ लोगों ने विरोध भी किया लेकिन शबरी माता पर न निंदा का असर हुआ और न प्रशंसा का असर हुआ उनकी चाल में मस्ती बनी रही वे भक्ति के मार्ग पर चलती रही तो जो निंदा और स्तुति की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति के मार्ग पर झूमते हुए चलता है गजगामी तो उसे ही कहा जाएगा और किसे कहा जाए? अच्छा और गजगामनी ठीक ही कहा आपने अनुभव किया होगा गांव का जीवन जिन्होंने जिया है वे जानते होंगे गांव में एक हाथी आ जाए एक महावत उस पर बैठा हो घंटी बजती टन टन की आवाज होती है तो छोटे छोटे बालक उत्सुकता से देखने जाते हाथी आया हाथी आया वे ताली बजाते हैं और दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हाथी को देखने की उत्सुकता में बालक और जो वयोवृद्ध हैं वे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बच्चों से कितने हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो क्यों गणेश जी महाराज हैं गणेश जी प्राय गांव में इतनी श्रद्धा है इसीलिए मुझे लगता है कि भारत का वैभव देखना हो तो नगरों में देखना और भारत का भाव देखना हो तो गांव में देखना भारत का ये प्रेम ये श्रद्धा भक्ति जय हो गणेश महाराज गांव के लोग हाथी को भी गणेश जी समझते हैं। और शहर के लोग गणेश जी को भी हाथी समझते हैं <laughs> <laughs> मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हैं जितने हाथी के जोड़े जाते हैं गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े रहते जय हो गणेश महाराज जय हो गणेश महाराज लेकिन दूसरी विडंबना भी, भी है यह सही है कि जितने हाथ जोड़ने वाले हाथी के आगे होते हैं और किसी पशु के आगे नहीं होते पर दूसरी विडंबना भी, भी है कि जितने भोंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं पड़ते गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भोंकते हुए पीछे पड़े होंगे और इसका अर्थ क्या हाथ जोड़ने वाले आगे खड़े हैं और भोंकने वाले पीछे पड़े हैं अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कुत्तों को परेशानी क्या है हाथी से अच्छा कुत्तों के पास ऐसा है क्या जो हाथी ले लेगा और हाथी को जरूरत क्या है अजय कुत्ते अगर बोल पाते और हम उसकी उनकी भाषा समझ पाते तो शायद कुत्ते यही जवाब देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है का फिर इसके पीछे भौंकते हुए क्यों पड़े हो क इसलिए क्योंकि हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं है हम तो इसलिए इसके पीछे भोंकते हुए पड़े हैं क्योंकि इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो हमें सहन नहीं हो रहे इतनी सी बात है बस और कोई बात नहीं और इसका अर्थ यह है कि हाथ जोड़ने वाले जिसके आगे खड़े होंगे भोंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे अर्थ ये कि जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी अजय एक अद्भुत बात है कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भोंके कभी नहीं आए कुत्ते कभी हाथी के आगे नहीं आते आगे आते नहीं पीछे भौंकना बंद करते नहीं पर हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है क्यों बनी रहती है क्योंकि वह हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है इसीलिए उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है आ, तो भक्त ही सच्ची अर्थ में गजगामी है क्यों क्योंकि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पदकंज हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं हम तो हमारे हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं हम तो आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं आदाब ओ जाए जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा आया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा गुरुदेव से अनोखा रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं हम तो हमारी निंदा स्तुति का जिस पर कोई प्रभाव न पड़े आ, जिसकी चाल में मस्ती बनी रहे कोई अंतर ना आए वही गजगामी है इसलिए भगवान शबरी माता को गजगामनी कहते हैं ज्ञान करीवर गी अजा फिर एक बात और है महर्षि मतंग की शिष्या है और मतंग भी हाथी को कहते हैं अरे मतंग ऋषि की शिष्या गजगामनी नहीं होगी तो फिर और कौन गजगामी होगा यह सुंदरता की परिभाषा है जीवन सच्चे अर्थ में सुंदर कब जिस पर जग जिसे देखकर जग मुग्ध हो जाए वह सुंदरता नहीं है सुंदरता तो वह है जिसे देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएं भगवान को जो सौंदर्य भाए वह सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तघुवीरा इस अर्थ में अच्छा अब दूसरा दृष्टि द्रिश्ट, कौन तो दशरथ ने बड़े विशेषण दिए सौंदर्य के बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बी कारण मोहि सुनाओ गज गिनी निज को प सारी सौंदर्य के विशेषण एक जगह इकट्ठे सुमुखी सुलोचनी पिकबयनी गजगामिनी तो क्या महाराज दशरथ ऐसे ही कह रहे हैं नहीं माता कैके कह के सौंदर्य को देख कर ही ये बातें कही जा रही लेकिन जब कैकई कह माता ने लीला लीलावश ही रामजी के विरुद्ध वरदान मांग लिया दशरथ जी को के जीवन से राम जी को दूर कर दिया चौदह वर्ष राम बनवासी दशरथ जी ने कहा कि ऐसा सौंदर्य सौंदर्य नहीं हो सकता जो अपने जीवन से परमात्मा को दूर कर दे सौंदर्य तो वह है जो जीवन से भगवान को जोड़ दे और यही कारण है कि जितने विशेषण तुलसीदास जी ने सौंदर्य कह दिए सब वापिस कर लिए आप पढ़कर देखना मानस में अयोध्या कांड में जहां का सुमुखी सुलोचनी पिकबयनी गजगामिनी वहां सारे विशेषण वापिस किए गए सुमुखी नहीं दशरथ जी बोले वो सुमुखी नहीं जो राम जी को वन में भेजे ला गई कुमुख बचन शुभ कैसे सुमुखी नहीं लाग कु वचन शुभ कैसे तो लोचनी नहीं उतरुण दे दुसहरेस रूखी मृगन चितव जनु बाघिन भूखी सुलोचनी नहीं, नहीं ऐसे जैसे भूखी बागिनी शेरनी देख रही हो हिरण की तरफ सुमुख नहीं कुमुख सुलोचनी नहीं, नहीं। मृगन चितवजन बागिन भूखी नहीं। ना। पिक बहनी न पिक बहनी नहीं जीव कमान बचन सरनाना मन हूं महिप मृदुल समान अथवा भिल्ल जनु छाण नि च बचन भयंकर बाज पिक बहनी नहीं, नहीं तो गजगामी न चल जोक वक्रगति यद्यपि सलिल समान जल में रहने वाला एक जीव जिसको जोंक बोलते हैं वह जिसके पांव में चिपक जाए उसका रक्त रक्तपान करते जोक की गति टेढ़ी होती तब तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कई कई माता गजगामिनी है गज की तरह चलने वाली नहीं जौक की तरह चलने वाली कोयल की तरह बोलने वाली नहीं नहीं बाण वर्षा करने वाली बाणी को बाण बना लिया है अच्छा इनके वचन भयंकर बाज की तरह तो सुलोचनी नहीं, नहीं जैसे भूखी शेरनी हिरण की तरफ देखती हो तो सुमुखी न लाग कुमुख वचन शुभ कैसे तो ये ये विशेषण उपिस क्यों क्यों ले लिए तुलसीदास जी बोले इसलिए कि शारीरिक सुंदरता भले ही इन विशेषणों को स्वीकार करती हो पर भक्ति की दृष्टि में सौंदर्य की परिभाषा तो यही है सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनुपाय भजी रघुवीरा और इसलिए सुमुखी सुलोचनी कौन जनकपुर की माता है हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद इनका मन सुमन है अच्छा जो मुख भगवान की बात करे वो सुमुखी है जो नेत्र भगवान को देखे वो सुलोचनी है यह सौंदर्य की परिभाषा है तो लक्ष्मण जी शरीर की दृष्टि से तो सुंदर हैं ही लेकिन इस दृष्टि से भी सुंदर हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाए भजिए धुरी तो लक्ष्मण जी इस दृष्टि से भी सुंदर हैं, शीतल सुभग सुभग और यही कारण है आप देखो ज्ञान की माता ने हनुमान जी से कहा कि बड़ी सुंदर कथा सुनाई तो कथा कहने वाला सामने आ जाए उसे भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है ये छिपा ही रहे तो अच्छा है ज्ञान की माता बोली बंदर ही सही अब हनुमान जी बंदर के रूप में है और हनुमान जी का चरित्र विशेष रूप से जिस कांड में है उस कांड को बंदर कांड नहीं कहते सुंदर कांड कहते हैं क्यों क्योंकि जिस शरीर को पाकर भगवान की सेवा में जीवन लगा दिया जाए सच्चे अर्थ में वही सौंदर्य है वही सुंदरता है तो लक्ष्मण जी इस दृष्टि से भी सुंदर हैं उनका चरित्र सुंदर है आहा। मुझे तो लगता है धन्य है वो दृष्टि जो राम जी के चरणों की ओर लगी है धन्य है वे चरण जो राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं और धन्य है वे कर कमल जो राम जी की सेवा में लगे हुए हैं और पुष्पवाटिका में भी लक्ष्मण जी ने एक अद्भुत कार्य किया जब सीता माता आई तो लक्ष्मण जी ने क्या किया एक मोर का पंख पड़ा था मयूर पक्षी का पंख नीचे पड़ा था लक्ष्मण जी ने उसे उठा लिया और मोर पंख से लक्ष्मण जी ने पूछा मोर पंख एक बात बताओ पंख ने कहा कहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम तो मोर पंख हो ये नीचे क्यों पड़े हो नीचे क्यों पड़े हो पंख ने कहा कि हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे छोड़कर चला गया इसलिए नीचे पड़े हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे छोड़कर चला गया इसलिए हम नीचे पड़े तो किसके पीछे पड़े थे पंख बोला मोर के लक्ष्मण जी बोले मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा मोर के पीछे मोर शब्द के दो अर्थ हैं पक्षी को तो मोर कहते ही हैं पर मेरे को भी मोर कहते हैं और ये मोर क्या है मैं अरु मोर तोरते माया यही बस की ने वन मैं अरुमोर तो रै माया यही बस की ने जीवन आ, जो भी मोर के पीछे पड़े हैं वे पड़े रह गए हैं जिन्हें मोर समझा था वो तो छोड़कर चले गए हैं अजा हम जिसे अपना मोर समझते हैं कि ये मेरे हैं तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे जनूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरोसे न रहना सदा इस मिलन के भरोसे न रहना तन कीमती है मगर है मिनाशी कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना निकल जाएगी छोड़ काया को पल में सदा श्वास धन के भरोसे न रहना अच्छा सबके जीवन का ये अनुभव है झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है कब बाजी उलटी पड़ जाए जीवन एक जुआ है परीक्षाई परीक्षाई भी होती पराई आसत जो मेरे भाई सुख की आस ये जगत बड़ा दुखदाई सुख की आसत जो जिसको तूने अपना समझा निकला वही पर आया तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया कई बार ठोकर खाई सुख की आस तिले बात सबका अनुभव है जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को सबका अनुभव अद्भुत ये संसार यहा पर कोई किसी का सगा नहीं अद्भुत यह है कोई किसी का सगा नहीं ये सत्य है लेकिन फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं अद्भुत ये कोई किसी का सगा नहीं सभी समझते सभी जानते किंतु कहना कोई मानते किंतु न कहना कोई मानते अपना बना अपनों से ही अपना बना के अपनों से ही किसने खाया तगा नहीं अद्भुत ये संसार मोर पंख कैदा मोर के पीछे पड़े थे इसलिए हालत है लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम ऐसे के पीछे ही क्यों पड़े थे जो तुम्हें पीछे ही छोड़कर चला गया क्या तुम्हारे आंख नहीं मोर पंख में आंख बनी होती आंख की आकृति होती पंखने का यही विडंबना है कि आंख दिखने की है देखने की नहीं अगर ये आंख देख पाती तो ऐसे के पीछे ही क्यों पड़ते लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि अब निराश मत हो निराश होने की कोई जरूरत नहीं तुम जानकी जी की बगिया में हो ना अगर तुम्हारे आंख होती तो तुम भगवान को देख पाते लेकिन कोई बात नहीं तुम और भी सौभाग्यशाली हो क्यों क्योंकि अगर आंख होती तो तुम भगवान को देखते और आंख नहीं है तो भगवान की आंख ने तुम्हें देख लिया है भगवान ने तुम्हें देख लिया है भगवान की दृष्टि में आ गए हो इसलिए ऐसा मत सोचो कि अब हमारा कोई नहीं हमारा कोई नहीं तो क्या करें लक्ष्मण जी ने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसकी जगह हम बताते कहा है लक्ष्मण जी ने वो मोर पंख लिया और राम जी के सिर पर लगा दिया मोर पंख सिर सोहत नीके और मानो लक्ष्मण जी ने संकेत दिया कि जिनके मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया हो जिसका कोई न हो वे चिंता न करें अगर वे निराश हो गए हो जिंदगी से तो सुनहरा अवसर यह है कि जिनका कोई ना हो उनका भार भगवान अपने सिर पर स्वीकार करते हैं मोर पंख सिर सोहत नीके लक्ष्मण जी ने बता दिया कि जिसका कोई नहीं उसका आधार कौन उसका भार किसके सिर पर भगवान के सिर पर आह मोर पंख सिर सोहत नी के मोर पंख लगा दिया अच्छा एक अद्भुत बात है फूले फूले फूल भगवान उतार रहे थे और दोने में रख रहे थे बाएं हाथ में पत्ते का दोना था खिले हुए फूल उतार रहे थे तो अधखिली कलियां थी उनमें ओस की बूंदे थी लक्ष्मण जी को लगा कि उसकी नहीं इनके आंसुओं की बूंदे हैं क्यों इन कलियों को लगता है इन फूलों को अधखिले पुष्पों को लगता है कि काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते पर हम तो अधखिले हैं अपूर्ण हैं लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो तुम भी परेशान मत हो मोर पंख का कोई नहीं था वो जिसका पक्ष लिया था वो मोर भी जिसे छोड़कर चला गया था उसका भार भगवान ने सिर कर लिया तो जो अधखिले हैं वे चिंता न करें खिले हुए पुष्प तो भगवान के हाथ में हैं बाएं हाथ में दोने में और जो अधखिले हैं लक्ष्मण जी ने वो कलियां उतार ली और भगवान के सिर पर गुच्छ बीज बीज कुसुम कली के अधखिले पुष्प भगवान के सिर पर का जो अपूर्ण हैं उनका भार भी भगवान के सिर पर और जिनका कोई नहीं है उनका भार भी भगवान के सिर पर और मुझे तो लगता है कि अपूर्ण और अपूर्ण और अनाथ का भार भगवान जब सिर पर स्वीकार करते हैं यही भगवान का श्रृंगार है और यही भगवान की शोभा है लक्ष्मण जी यह संदेश देते हैं आ श्रृंगवार किया और दूसरा संकेत भी लक्ष्मण जी ने कर दिया कि सुनो जो खेले हुए फूल थे वो इठिला रहे थे कि हम तो पूरी तरह खिल गए तभी तो भगवान ने हमें दोने में रखा पर एक बात है लक्ष्मण जी बोले जो आध खेले हैं उनका तो स्थान भगवान के सिर पर है और जो खेले हैं वे अभिमान न करें पूर्ण है वे अभिमान न करें वे अभी भी भगवान के हाथ में है बाएं हाथ में है इसका मतलब बड़े से बड़े को है? बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाए हाथ का खेल है बाए हाथ में अभिमान चलता नहीं गुमान गोविंद ही भावत ना ही एक बार एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा को अभिमान हो गया कि हम ना हो तो दुनिया कौन बनाए बना बना कर तो हम ही देते भगवान तो पालन करते हैं पालन करना अलग बात है पर बनाना तो और कठिन बात है और ये बनाना तो अब ब्रह्मा जी को अभिमान होना स्वाभाविक था क्योंकि सारी दुनिया वही बनाते हैं यहां इतने बैठे दिख रहे ऊपर नीचे ही। सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री का निर्माण है सब वहीं लेकिन वाह हरे ब्रह्मा ब्रह्मा जी से भी बड़ा कमाल का कारीगर कोई है ही नहीं आज दुनिया इतनी आगे है लोग कार खरीदते हैं तो कहते हैं महाराज इसका लेटेस्ट मॉडल आने वाला है वो खरीदेंगे लेटेस्ट मॉडल का मतलब बोले जो कार बन गई इसमें जो कमी रह गई तो वो सुधार दी गई लेटेस्ट मॉडल हमको लगता है कि आज इतनी उन्नति हुई है तो भी हमें कार ऐसी नहीं बना पाते जिसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ना पड़े पर वाह हरे ब्रह्मा जी जब से ये मॉडल बनाया आज तक लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी युगो से चला आ रहा लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं वही एक आदमी बोला ये तो ठीक है लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ काम तो बेकार कर दिए जरूरत नहीं थी हमने कहा जैसे आवाज सुनने के लिए शब्द सुनने के लिए कान के छिद्र काफी थे ये ढक्कन काय को लगा दिए इनकी क्या जाना? इनका क्या उपयोग ये तो सुनते नहीं है अरे का ब्रह्मा जी जानते थे आंख को चश्मे की जरूरत होगी तो चश्मे का हैंडल लगाने पहले से व्यवस्था है अच्छा बोलो अगर ये ना होते है तो भाई ब्रह्मा जी कमाल के कारीगर इसमें तो कोई संदेह नहीं लेकिन ब्रह्मा जी को अभिमान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वो देख लिया जो उन्होंने बनाया है और उसे भूल गए जिसने उन्हें बनाया है ब्रह्मा जी ने तो दुनिया बनाई है लेकिन दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा को तो भगवान नहीं बनाया है और यही बात है जिसे हम पैदा करते हैं जब उसकी ओर ध्यान जाता है तो मन अभिमान से भर जाता है और जिसने हमें पैदा किया है जब उसकी ओर ध्यान जाता है तो मन भगवान से भर जाता है यही ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि हमने हम ना होते तो हम, हम तो उनको लगा कि शायद भगवान की हमारी इज्जत जरा कम है योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं मिल रहा है अभिमानी को कितने ही सम्मान मिले कम ही लगता है पहुंच गए भगवान के पास भगवान का आई आइए ब्रह्मा जी बड़े हाथ जोड़े भगवान तो बड़े कौतुकी कृपालु हैं हाथ जोड़ आइए ब्रह्मा जी बोले आइए क्या हम इस्तीफा देने आए भगवान ने कहा क्यों क्यों अब तो यह है कि अब किसी और को रख ले हमारे जैसे कई मिल जाएंगे पर मन में ये भाव था कि हमारे जैसा मिलेगा कौन <coughs> भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके बिना काम नहीं चल सकता आप ही तो प्रमुख हो आप ही बनाने ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, नहीं। वो हमसे बनता नहीं है आप किसी और को रखो भगवान ने बहुत हाथ जोड़े ब्रह्मा जी का अभिमान और बढ़ है कि सचमुच हम तो हम ही है इस्तीफा दे ही दिया भगवान ने कहा तो मजबूरी है रख जाओ ब्रह्मा जी खुद होते जा रहे थे मनी मन का भी बुलाएंगे कोई मिलेगा क्या चले गए ब्रह्मा जी जा रहे थे भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया मम माया दुर भगवान की माया कहा आज्ञा करें प्रभु का ब्रह्मा जी का इलाज करना है जरा कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि इनका उपचार हो जाए भगवान की माया को क्या देर लगे <coughs> <coughs> ब्रह्मा जी जैसे ही गए तो बड़ी लंबी ऊंटों की कतार दिखाई पड़ी यहां से लेकर वहां तक ऊट ही ऊंट और एक एक ऊंट पर दो दो वृद्ध बैठे और सब बूढ़े ब्रह्मा जी ने देखा कि तो सब हमारी उम्र के हैं लेकिन ये बूढ़े घर में बैठे जा कहां रहे हैं। तो एक ऊंट वाले को रुक, रुको, रुको, रुको भैया रुको बूढ़े से कहा आप लोग सब बूढ़े ही बूढ़े दिख रहे हैं सफेद दाढ़ी वाल वाले जा कहा रहे हो कौन हो यहां से वहां तक ऊंटों पर बैठे बूढ़े ही बूढ़े दिख रहे हैं तो एक वृद्ध ने उत्तर दिया ब्रह्मा जी से कि जितने बूढ़े आप देख रहे हो ये सबके सब इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा है अभिमान में आकर एक बार इस्तीफा दे दिया था तब से दोबारा चांस मिला नहीं अब ब्रह्मा जी घबराए बोले तुझ जा कहा रहे हैं तो उस वृद्ध ने कहा कि अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो भूल हम लोगों ने की थी वही अभी हाल में किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने की है तो एक जगह खाली हुई है तो हम सब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं शायद तो सिलेक्शन हो जाए कोई तो एक लेकिन उस वृद्ध ने ब्रह्मा जी से कहा और आप कौन हैं हाँ ब्रह्मा जी जवाब ही ना दे बोले वो हम सब समझ गए वो आए आए तब तक ब्रह्मा जी भगवान के पास आ आज हम अपना इस्तीफा वापिस ले रहे हैं भगवान ने कहा परेशानी हो तो रहो ताकि हम सब समझ गए हैं प्रभु सब तो जहां ब्रह्मा का अभिमान नहीं रहता है इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान का स्वरूप प्रकट किया तो भगवान अभिमानी को अपने हाथ पर रख भगवान अभिमानी को अपने हाथ में रखते हैं और अनाथ को अपने माथ पर रखते हैं यह रघुनाथ जी का स्वभाव है अनाथ को सिर पर अपूर्ण को सिर पर यह श्रृंगार लक्ष्मण जी ने किया है और इस श्रृंगार को देखकर भक्तों को बल मिलता है आ जब अपूर्ण फूलों को भगवान सिर पर रखते हैं अनाथ मोरपंख को सिर पर रखते हैं तो जब इनको सिर पर रखा है तो फिर हमें भरोसा है कि हमारा भी भार भगवान स्वीकार करेंगे हमसे अधम अधी नगर तारे न जाएंगे अधम अधीन ग कारे न जाएगी तो आप दीन बुध ओ कारे न जाए न पृथ्वी का भार सोबार उतारा पृथ्वी का भार आपने सोबार उतारा क्या मेरे पाप भार उतार होता है कि जब इनका भला हुआ तो हमारा भी भला होगा हम द्वार पे आपके आके पड़े मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े अगर तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी ये भक्त को आश्वासन मिलता है लेकिन ये आश्वासन दिलाया किसने लक्ष्मण जी ने बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख और एक बात और लक्ष्मण जी ने मोरपंग इसलिए भी सिर पे रखा भगवान के क्योंकि जिसके सिर पे कुछ ना हो वो स्वतंत्र माना जाता है सिर पे कुछ ना हो स्वतंत्र ये परिभाषा किसने दी नारद बाबा ने देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से यही तो कहा था कि जो मन में आता है सो करते हो परम स्वतंत्र क्यों न सिर पर कोई तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं परम स्वतंत्र हो और इसीलिए तो भगवान ने एक विनोद किया जब वन में आए वानरों का संग हुआ तो श्री राम जिस वृक्ष के नीचे बैठे वानर ऊपर बैठे प्रभु तर उतर पर भगवान नीचे और वानर ऊपर आज जब बैठ भी जाएं तो ठीक है वानरों का स्वभाव लेकिन ऐसे बैठे भगवान के सिर पर ही पूछ लटकाएं अपनी अपनी चारों तरफ बंदरों की पूछ और भगवान मुस्कुराने लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा इनको बैठना नहीं आता राम जी ने कहा कि बानर है बैठने दो लक्ष्मण जी ने कहा कि बैठने क्या दो आपका स्वभाव ऐसा जो आता उसी को सिर चढ़ा लेते सिर पे चढ़ा रखा बिठा रखा स्वभाव ऐसा आग गया दो तो जरा इन्हें मर्यादा सिखा दें कि कैसे बैठना चाहिए अभी नीचे उतारे अरे भगवान बोले नहीं नहीं बैठे बैठे रहने कहा क्यों कहा इनके बैठने में फायदा है क्या कहा कहीं इधर से घूमते हुए देवर श्री जी निकल पड़े तो ये तो नहीं कहेंगे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई वे देख लेंगे कि आज भी हमारा श्राप बंदरों के रूप में भगवान के सिर पर है इसलिए इन्हें इन्हें इन्हें बैठे रहने अच्छा एक बात और है इन्होंने पूछ क्यों सिर पर रखी भगवान बोले ये तो और अच्छी बात है क्यों बंदरों की ममता पूछ पर होती है कभी क्या ममता पूछ पर और पूछ इन्होंने हम पर चढ़ा दी तो इन्होंने तो अपनी ममता हमारे सिर पर चढ़ा रखी इसलिए इन्हें बैठे रहे। भगवान सिर पर ही बिठा के रखते बंदरों को बैठे प्रभु तर उतर कपी क्यों ताकि स्वतंत्र न मान लिए जाए लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके सिर पर अगर कुछ नहीं होगा पुष्पवाटिका में तो आप स्वतंत्र माने जाओगे तो भगवान बोले क्या करें बोले सिर पर हम कुछ रख देते हैं ताकि स्वतंत्र ना माने जाओ अच्छा तो मोर पंख रख दिया पुष्प रख दिए तो अब क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण लक्ष्मण जी बोले इसलिए जानकी माता आ रही और अब तक आपके सिर पर हमने कुछ नहीं रखा लेकिन अब सिर पर मोरपंख और पुष्प रख दिए अदिले पुष्प क्यों क्योंकि जब तक सिर पर कुछ नहीं था तब तक आप स्वतंत्र थे और सिर पर यह आ गया तो मोरपंख और पुष्प तो आप परतंत्र हो गए इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म सब जगह स्वतंत्र है पर भक्ति के आगे परतंत्र है सीता जी आ रही हैं भक्ति के बस में हैं भगवान तो कम से कम इस रूप में भगवान का दर्शन हो आ तो भाव से भगवान की झांकी प्रस्तुत करने वाले लक्ष्मण जी हैं अपूर्ण पुष्पों को और अनाथ मोर पंख को भगवान के सिर पर स्थान दिलाने वाले लक्ष्मण जी हैं इसीलिए कहा बंधो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदा जानकी माता ने राम जी की मंजुल मंगलमयी मूर्ति हृदय में बसाई गई भवानी भवन भयी गई भव... गई भवानी गई गई भवानी भवानी खवन बहरी गई भवानी बंद जरन बोली कर जोड़ी गई जय जय राज किशोरी जय महेश मुख चंद जय गजवदन सड़ानन मा जगत नी नी नहीं जनता तो अवसान अमित प्रभाव नहीं जा गयी भवानी गई भवानी जय भवानी भवानी माता के भवन में आई प्रार्थना की गौरी माता का आशीर्वाद मिला पूजी मन कामना तुम्हारी तो जानकी माता प्रसन्न होते हो मुदित मन मंदिर चले अब लक्ष्मण जी की भूमिका देखें राम जी आये गुरु जी के पास संग में लक्ष्मण जी गुरु जी को राम जी ने प्रणाम किया है गुरु जी ने कहा कि वत्स राघवेंद्र आज्ञा गुरुदेव सुमन ले आए पूजा के लिए हाँ गुरुदेव ये लाए सुमन ले अच्छा पर गुरुजी ने जो राम जी का मुख्यंद्र देखा तो गुरुजी बोले मुस्कुराते हुए राम सुमन तो ले आए पर स्वमन दे आए सुमन तो ले आए लेकिन तुम्हारा मन भी तो सुमन है वो कहा है यहां नहीं है आ राम कहा सब कौशिक पाही प्रणाम है इस भावना को सरल स्वभाव छुआ छलना ही राम जी गुरुदेव से कहते हैं कि मेरा मन वैदेही की ओर गया वहीं रह गया है विश्वामित्र जी मुस्कुराए उन्होंने कहा कि राम ठीक ही है क्यों तुम्हारा मन देही की ओर तो जा ही नहीं सकता तुम्हारा मन तो वैदेही की ओर ही जाएगा और कितना सार्थक संकेत है कि देह में मन अटकता है वह मन जो काम का मन हो काम से भरा मन हो लेकिन राम जी का मन तो देह भाव से ऊपर उठा है वैदेही अच्छा वैदेही जी अभिन्न है उनसे काम तो दो के बीच में होता है यहाँ तो गिरा अर्थ जल बीच सम कही तो भिन्न न भिन्न राघवेंद्र आपका मन सदा पवित्र है सदा पवित्र है पर मैं लौकिक दृष्टि से जो नित्य प्राप्त है पर जिनकी अप्राप्ति का अनुभव अज्ञान के अंधकार रूपी धनुष के कारण हो रहा है उसकी निवृत्ति के लिए पूजा करके प्रार्थना करके आशीर्वाद देता हूँ सुमन पाय मुनि पूजा किनि पुनि आशीष दो भाइ ने दीने दोनों भाइयों सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे राम लखन सुनी भय सुखा दे राम तुम्हारा मनोरथ सुफल हो और लक्ष्मण तुम्हारा मनोरथ सुफल हो तुम चाहते हो ना राम जी से धनुष टूटे तुम्हारा मनोरथ सुफल हो और राम जी तुम्हें श्री सीता जी की प्राप्ति हो तुम्हारा मनोरथ सुफल हो पुणि असी से दो भाई ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया एक दिन पहले आशीर्वाद दिया राम तुम्हारा मनोरथ सुफल हो लेकिन दूसरे दिन जब महाराज जनक जी के यहां से आमंत्रण आया सतानंद जी बुलाने आए कि धनुष यज्ञ में चलिए तो गुरु जी ने बयान बदल दिए ध्यान देना गुरु जी ने पहले दिन क्या कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे और दूसरे दिन क्या बोले चलें राघवेंद्र जनक जी के धनुष मख मंडप में चलें और जाकर यह देखें ईश काही ही धो दे बड़ाई दे ही दो दे। दे बड़ा ही दो दे का ही दो देखा ही दो अर्थ तो बड़ा सार्थक विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलें धनुष यज्ञ में चलकर देखें ईश्वर भगवान शिव किसको बड़ाई देते अब देखो किसको यश मिलता है देखो किस से धनुष टूटता अर्थ तो यही है पर किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर लक्ष्मण जी सजग हैं। इसी अर्थ में तो जागते रहते हैं लक्ष्मण जी को लगा अरे ये क्या हुआ गुरु जी ने तो बयान बदल दिया कल कह रहे थे राम तुम्हारा मनोरथ सुफल हो और आज कह रहे कि देखो विधाता किसे बड़ाई देता है लक्ष्मण जी तुरंत बोले गुरु जी हमें तो एक ही भरोसा है क्या लखन कहा जसभाजन सोई नाथ कृपा तव जापद होई आप कहते कि ना किसे बड़ाई देता है लक्ष्मण जी बोले लेकिन मुझे तो आपके कल के वचन पर भरोसा है क्या लक्ष्मण जी बोले यश तो उसी को मिलेगा गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा होगी गुरु कृपा जिस पर होगी उसे यश मिलेगा लखन कहा ये लक्ष्मण सब मुनि मंडली बोले ठीक कह रहे लक्ष्मण जी ठीक कह रहे अरे गुरुदेव के आशीर्वाद से राम जी को ही सफलता मिलेगी तो हम सब आशीर्वाद दे रहे हैं हर से मुनि सब सुनि बर सबन अशीस दीन सुख मानी ये लक्ष्मण जी हैं राम जी को गुरु जी से ही नहीं सब महात्मा से आशीर्वाद दिलाने वाले लक्ष्मण जी हैं क्यों लक्ष्मण जी को लगता है कि हमारे राम जी प्रसन्न रहें हमारे राम जी विजयी हो हमारे राम जी की जय जयकार हो ऐसा समर्पित भक्त जिसने राम जी से कुछ न चाहा हो केवल राम जी को ही चाह हो ऐसे भक्त तो लक्ष्मण जी हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए राम अब धनुष यज्ञ सभा में आए सबने अपने अपने भाव से राम जी को देखा गुरु जी के संग राम जी लक्ष्मण जी विराजमान बंदीजनों ने सूचना दी जो वीर धनुर्भंग करेगा उसी को विजय माल मिलेगी गए समझदार तो बैठे रहे पर ना समझ तो मानने वाले नहीं है वे सबसे पहले गए धनुष तोड़ने इनका ढंग देखो जरा परिकर बांधी उठे अकुलाई कमर कसी पहले फिर अकुला कर उठे फिर चले अंत में इष्ट देवन सिरुनाई जो काम पहले करना चाहिए सबसे बाद में और एक महात्मा तो कह रहे थे कि इन्होंने इष्ट देवों को प्रणाम किया ही नहीं का क्यों नहीं किया लिखा तो है चले इष्ट देवन सिरुनाई का दूसरा अर्थ भी है क्या का जब ये धनुष तोड़ने जा रहे थे बारी बारी से राजा तो इनके इष्टदेव सब आकाश में प्रकट हो गए और लोगों को नहीं देख रहे आपस में बात कर रहे थे हम इन हमें मानते हमारे भक्त हैं जब जाएंगे तो हमारा स्मरण जरूर करेंगे तब तक एक राजा उठा परिकर बांध कमर कसी कभी तो कमर कस ली उन्ह प्रणाम नहीं किया आपको बोले अभी कमर कसी है उठे थोड़े ही हैं उठने के पहले प्रणाम करेंगे देखना पक्का पर उठे या कुछ खड़े हो गए अरे वे तो खड़े हो गए तो अभी गए थोड़े ही हैं जाने के पहले प्रणाम करें लेकिन लिखा क्या बोले चले एक न कभी तो गए तो इष्ट देवन सिर इष्ट देवताओं ने ही अपने अपने सिर झुका लिए धन्य हो ऐसे भक्त हमें और कहां कहां मिलेंगे इनसे धनुष टूटा ही नहीं अचो इसलिए भी नहीं टूटा कि इष्ट देव भी क्या करें अनेक राजा इकट्ठे कल्पना करो कि एक सौ राजा ऐसे जो गणेश जी के भक्त हैं कह रहे है गणेश महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना हम आपके बड़े भक्त हैं तो सभा में जो निन्यानवे बैठे हैं वे भी तो गणेश जी के भक्त हैं वे कहते हे गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़ाना नहीं हम क्या तोड़ेंगे अब गणेश जी की बड़ी मुसीबत एक ही सुनेगी निन्यानवे की और मजे की बात यह की जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी निन्यानवे में आके शामिल हो जाता था कि हमसे धनुष नहीं तोड़वाए कोई बात नहीं पड़े इससे मत तोड़वाना नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी टूटा नहीं टूटने की कौन कहे हिला तक नहीं नहीं हिला तो ये इकट्ठे हो गए दस हजार हुए लोग कहते संगठन में शक्ति है तो ये इकट्ठे हुए तो धनुष टूटा क्यों नहीं ये संगठन सच्चा नहीं था दिखावा था ये एक नहीं थे इकट्ठे थे एक होना अलग बात है इकट्ठे होना अलग बात है और इकट्ठे होने से लोक कल्याण का कार्य नहीं होता समूह जब एक होता है तब लोक कल्याण का कार्य होता है और हम लोग इकट्ठे होने वालों को एक समझ लेते अजय व्यंग क्या है कितने राजा इकट्ठे हुए का दस हजार अच्छा दस हजार की संख्या अगर गणित के ढंग से लिखी जाए तो इसमें अंक है सिर्फ एक चार है शून्य आप समझ गए ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझ और बाकी सबको सम जीरो समझ इनसे धनुष टूटेगा हिलाई नहीं धनुष तब जनक जी को लगा बस हो गया बैठ जाओ वीर विहीन मही में जानी और कहा इसलिए कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं और जनक जी ने लक्ष्मण जी को लक्ष्य करके कहा मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से रहत हो गई लेकिन लक्ष्मण जी को क्या इसलिए बुरा लगा उन्होंने कहा कि नहीं नहीं रघुवंश सिनेमा जहां कोई हो राम जी बैठे रघुवीर बैठे और जनक जी कहते वीर वीर मही में जानी लक्ष्मण जी को अपना बुरा नहीं लगा राम जी का अपमान हो जाए इसलिए उठकर खड़े हो गए किसी ने कहा कि आप क्यों बोल रहे बोले यहां हम ही बोलेंगे राम जी हैं मणि और हम हैं फणि मणि पर आपत्ति आए तब तो फणी बोलेगा ही वो वैसी घटना घटी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला तो बड़ी प्रसिद्ध आज इसके घर माखन चोरी कल उसके घर माखन चोरी सो एक गोपी बड़ी चतुरा थी उसने ऊपर मटकी लटकाई ताकि कोई पहुंच ना सके और मटकी के गले में घंटी बांध दी पहले तो कोई पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा तो घंटी बजेगी ग्वालों ने आकर कन्हैया से कहा कि आप तो भूख मरेंगे ग्वाल ने बड़ी चथुरा हो गई मटकी ऊपर लटकी है कन्हैया बोले उसी के घर चलेंगे अरे कहा वो बाहर ही बैठी है किवाड़ बंद करके है? बोले खिड़की से चलेंगे चलो तो मटकी तक कैसे पहुंचेंगे बोले पहले उसके घर तक तो पहुंचो फिर मटकी की सोचें चलो ले गए और मटकी थी ऊपर श्री कृष्ण बोले एक के ऊपर दूसरा दूसरे के सबसे ऊपर हमें रखो मटकी तक हाँ ये ठीक है ग्वालों ने कंधे पर कृष्ण जी को बिठाया फिर एक के ऊपर दूसरा दूसरा कन्हैया ऊपर अब मटकी तक पहुंच गए अब लगता था कि माखन निकाल ही लेंगे ग्वाले भी बड़े प्रसन्न थे लेकिन देखा घंटी बंधी अब कन्हैया ने सोचा मटकी पकड़ेंगे मट माखन निकालेंगे घंटी बजेगी ग्वालियन को पता लग जाएगा तो श्री कृष्ण ने सोचा यह तो बाल लीला है अपने ऐश्वर्य से भी कुछ काम चलाए श्री कृष्ण का देख घंटी ये ये तो मेरी बाल लीला पर तुझे तो पता है मैं कौन हूं कर तुम अकर्य था कर तुम सर्वसमर्थ ईश्वर तो मैं आदेश दे रहा हूं मैं मटकी पकड़ूंगा तू घंटी बजना मत माखन खा तू बजना मत माखन ग्वालों को खिलाऊंगा तू बजना मत और घंटी ने भी मौन स्वीकृत दे दी कि नहीं बजेंगे क्योंकि घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहे अब भगवान न चाहे तो घंटी बजे कैसे श्रीकृष्ण ने मटकी पकड़ी घंटी नहीं बजी माखन निकाला घंटी नहीं बजी माखन ग्वालों को खिलाया घंटी नहीं बजी कन्हैया ने सोचा थोड़ा सा मक्खन हम भी मुख में रख लें और जैसे ही माखन अपने मुख में रखा अब घंटी बजी टन टन टन टन टन टन कन्हैया ने कहा घंटी क्यों बजी घंटी बोली आपने मटकी पकड़ी मैं नहीं बजी माखन निकाला मैं नहीं बजी माखन ग्वालों को खिलाया मैं नहीं बजी कन्हैया बोले जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी घंटी बोली मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी उसको तो बजने ही चाहिए कन्हैया पकड़ लिए गए तो जैसे भगवान का भोग लगे तब तो घंटी बजे नहीं फिर कब बजेगी तो श्री लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी ना बोले तो फिर कब बोलेगा इसलिए प्रभु की आज्ञा हो जाए तो ब्रह्मांड उठाऊं धनुष को चढ़ाकर ले जाऊं राम जी ने कहा ताकत है बोले बिल्कुल नहीं अब ये कोई बात हुई जैसे कोई कहेगा दुकान बड़ी अच्छी तुम्हारी दुकान से ये भी खरीदेंगे ये भी खरीदेंगे ये भी और दुकानदार पूछे जेब में पैसे पैसा जेब वही नहीं है तो फिर कैसे खरीदोगे तुम है? एक आदमी अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ करता महाराज रंग तो ऐसा कि देखते रह जाओ कान ऐसे चलती तो हवा से बातें करे उसमें गुण ही गुण गुण ही गुण कमी सिर्फ एक तो उत्सुक होता सुनने वाला कि जिसमें इतने गुण है तो कमी क्या है एक आदि कमी क्या है बोले बस एक छोटी सी कमी क्या बस छोटी क्या मर गई क्या मतलब हुआ इन घुणों का लक्ष्मण जी कह रहे हैं कमलनाथ की तरह धनुष चढ़ाऊ सौ योजन तक ले छत्रक की तरह तोड़ डालूं भगवान ने कहा ताकत है लक्ष्मण जी बोले कब कहा हमने कहा ताकत है नहीं है बोले बिल्कुल नहीं है बोले काम कैसे करोगे का तव तो प्रताप बलनाथ आपके बल पर तो लक्ष्मण जी उठ खड़े तो होते हैं पर अपना बल प्रकट करने के लिए नहीं राम जी का बल प्रकट करने के लिए डंडा जमीन में गढ़ने तक को तैयार है लेकिन खड़ा होता है अपने को दिखाने के लिए नहीं झंडे को लहराने के लिए लक्ष्मण जी खड़े होते हैं पर राम जी के यश के झंडे को फहराने के लिए इसलिए रघुपति की रति विमल पता का दंड समान भयऊ जस जा गुरुजी ने भी कहा कि शुभ समय है राम धनुष तोड़ो राम जी चले लेकिन लक्ष्मण जी ने सबको सावधान कर दिया सावधान हो जाना पृथ्वी तुम हिलना नहीं कम कमट अपनी जगह से डिगना नहीं कमठ अ कोला धरऊ धरन धरी धीर न डोला डोला नहीं क्यों राम संकर धनु चाह राम सजग हो सुन आयत राम जी शिव धनुष का खंडन करना चाहते सजग हो जाओ और राम जी गए विदे श्री सीता जी की अधीरता का अनुभव किया कृपासिंधु श्री राम ने गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया धनुष उठा लिया लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काउ न लखा देख सब उठाड़े प्रदो चाप खंड महिदारे जय झन मध्य राम धन तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा का जय कार होने लगी चारों तरफ आनंद ही आनंद अजय जहां अनुकूलता होती वहां लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते लक्ष्मण जी में प्रदर्शन की वृत्ति नहीं है नहीं दूसरा कोई खुशी में कहता देखो राम जी ने धनुष तोड़ दिया राम जी ने और लक्ष्मण जी की जगह और कोई होता तो क्या कहता तोड़ दिया ये तो आप देख रहे हो हमसे पूछो कैसे टूटा है कैसी कैसी बातें हमें करनी पड़ी लेकिन लक्ष्मण जी बोलते ही नहीं और लक्ष्मण जी ने जब उत्साह दिलाया था धनुष तोड़ने के लिए तो प्रसन्न कौन हुआ था सी ही हरस जनक सकुचानक श्री सीता जी के हृदय में हर्ष होता है लक्ष्मण जी की बात सुनकर कि सब निराशा की बातें कर रहे थे कि धनुष और कम से कम लक्ष्मण जी ने आशा जगाई ये भगत सुखदाता लक्ष्मण है धनुष टूटा मंगल गीत गाए गए पुष्प वर्षा हुई लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले ना श्री सीता जी ने जयमाल डाली अब जयमाल लेकर गई तो पहनावे कैसे सखिया कहें कि सिर झुकाओ राम जी हमारे सरल जैसे सिर झुकाने लगे एक सखी ने विनोद किया बहन गजब हो गया रघुवंशी वीर का सिर भरी सभा में झुक रहा आज तक सुना तो नहीं ऐसा जैसा देख रहे हैं तो दूसरी सखी बोली कि अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं राम जी ने जो सुना तुरंत सिर सीधा करके बोले लक्ष्मण जी बोले चाहे कुछ हो जाए सिर मत झुकाना आप श्री सीता जी जयमाल पहनाए कैसे तो लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण तुम तो शेषावतार हो पृथ्वी तुम्हारे सिर पर है थोड़ा पृथ्वी को ऊपर उठा दे तो हम राम जी को जयमाल पहना दे मैं माता हूं आज्ञा दे रहे लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जो आज्ञा मैं पृथ्वी को ऊपर उठा दू सो तो ठीक है लेकिन जब मैं पृथ्वी को ऊपर उठाऊंगा तो उतनी पृथ्वी थोड़ी ऊपर उठेगी जहां आप खड़ी हैं। वो तो पूरी, तो पूरी उठेगी तो पूरी उठेगी तो ये भेद तो बना रहेगा ये ऊंचाई का ता लक्ष्मण मैं बड़े संकोच में हूं और राम जी सिर झुका नहीं रहे सखियों ने विनोद करके उनको छेड़ दिया है तुम कोई उपाय लगाओ कि मैं जयमाल पहना लक्ष्मण और सचमुच मुझे तो लगता है कि लक्ष्मण जी न होते तो धनुष नहीं टूटता और लक्ष्मण जी ना होते तो जयमाल तो भी नहीं गिरती अब राम जी सिर झुकाए नहीं श्री सीता जी का हाथ पहुंचे नहीं तो लक्ष्मण जी ने एक काम किया बड़ा अच्छा हाहा आज ये मंगल में घड़ी आई है बधाई है बधाई है और प्रभु आपने धनुष तोड़ दिया आपको बारंबार प्रणाम है ऐसा कह के लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए राम जी प्रणाम है प्रभु प्रणाम है अब लक्ष्मण जी चरणों में गिरे हों तो भगवान तो गिरा हुआ देख नहीं सकते तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके वैसे ही सीए जयमाल राम ये लक्ष्मण जी श्री सीता जी कहती धन्य है, है लज्जू अब सब लोगों ने ये मंगलमय झांकी देखी सब लोग आनंदित हुए लेकिन एक बात देखी होगी आपने कुछ लोग होते कितना ही प्रसन्नता का वातावरण हो पर जिन्हें परेशान रहने की आदत होती है वे कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते हाँ हमें था परेशान हमें था। अब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया सीता जी ने जयमाल डाल दी चारों तरफ मंगल गीत गाये जा रहे हैं राजाओं ने लगाई बखजक कौन लोग जिनसे धनुष हिला तक नहीं था जिनसे धनुष नहीं हिला उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया कितना बढ़िया संकेत है जिनसे जो किसी काम के नहीं होते वही हल्ला मचाते हैं जिनसे कुछ नहीं बनता वे हल्ला तो कस सकते हाथ हाँ, करो वैसे करो एक राजा बोला उठाओ सीताजी को छुड़ा दो दूसरा तो बोला तो दोनों भाइयों को पकड़ के बांध लो तीसरा तो बोला जनक जी कुछ सहायता करें उन्हें भी युद्ध तो में जीत लो और कोई उठा तक नहीं ऐसे हल्ला मचावे पता ही न लगे कौन बोल रहा है एक ने कहा सीता जी को छुड़ा लो तब अगल में एक राजा बैठा तो बोले बढ़ाओ आगे छुड़ाओ तो पता लगे जाओ धनुष तो हेला नहीं छोड़ा नहीं जा रहे सो वो क्या बोला बोले हम तो हम क्यों जाएंगे आगे बोले आगे नहीं जाओगे तो कह क्यों रहे हो और कह रहे हो तो आगे क्यों नहीं जाते वो राजा बोला वाह इतना भी जान, नहीं जानते भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक ये तो हम भी जानते कि सीता जी को हम नहीं छोड़ा सकते तो जब छोड़ा नहीं सकते तो कह क्यों रहे हो हम तो इसलिए कह रहे शायद किसी को जोश आ जाए कुछ ना हो दंगा ही हो जाए तो बोला केवल कहने की हो रही बोले हाँ कहने की बोले तो हम तुमसे ज्यादा कहेंगे तुम तो सीता जी को छोड़ाने की कह रहे हो करना तो कुछ नहीं कहना ही है तो दोनों भाइयों को पकड़ के बांध लो कहना ही तो है जी सहायता करे तो उन्हें भी युद्ध में जीत लो जैसे इतना आसान हो कुछ लोग होते बात हैं बातें बड़ी बड़ी करते काफ कुछ नहीं एक आदमी था महाराज तुम झाड़ फूंक करे किसी के दांत में दर्द हो सिर में दर्द हो प्रतीक्षा करता था वो मरीजों की मंत्रों से आता था सावर मंत्र था उसे झाड़ा देता तो लोगों को लाभ होता प्रीति प्रतीत यहां जाकी तहां को काज सरो भावना विश्वास मंत्र की शक्ति लोगों को लाभ होता यह तो काम अच्छा करता था लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं करता था केवल मरीजों का इंतजार बस कोई आवे और मंत्र सुनाए हम पत्नी परेशान थी कि कुछ तो किया बोले कर। करते नहीं है मंत्र मंत्राता में पत्नी ने कहा कि बरसात आने वाली है एक महीना बाकी बचा है ये घर का टूटा छप्पर है इसे बांध लो बांध लेंगे बांध लेंगे महा आलसी उसने नहीं बांधा बरसात आ गई घर की बुरी हालत पत्नी खींच गई उससे किसने जरा सा काम नहीं किया छप्पर तक नहीं बांधा तो वो तो नाराज तो थी संयोग से उसी दिन एक मरीज आ गया तो पत्नी की किवाड़ के पीछे छिपकर सुनने लगी इसका मंत्र तो सुने क्या बोलता है ये अब मरीज का बैठो सामने बैठो अब नीम के पत्तों का एक गुच्छ अब उससे उन पत्तों के समूह से ऐसे ऐसे करे ऐसे झाड़े और बीच बीच में छू बोले छू अब मंत्र क्या था मालूम उसका मंत्र था ऐसे झाड़ा दे और बार बार कहे छू आकाश बांधु पाताल बांध सात समुद्र बांधो घाट का घटोई बांध मरघट का मसान बांधो छू और फिर शुरू करे आकाश बांधु पाताल बांध सात समुद्र बांधो घाट का घटोई बांध मरगट का मसान बांधो छू तीसरी बार जब बोला आकाश बांधु पाताल बांधू सात समुद्र बांधो तो उसकी पत्नी को लगा गुस्सा केवाड़ के पीछे ही खड़ी थी नाराज होकर आई अरे बोले रहने दे घर का छप्पर बनता नहीं है ये आकाश पाताल बांध रहा है सात समुद्र बांध रहा है तो कुछ लोग होते हैं जिनसे घर का छप्पर बनता नहीं आकाश पाताल बांधते हैं सात समुद्र बांधा है।, है, है मचाई इन लोगों ने बख लक्ष्मण जी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे और सचमुच लक्ष्मण जी तब बोलते हैं जब प्रतिकूल था आवे उस समय आगे हो जाते हैं खुशी का मौका हो तो शांत होकर ऐसे हो जाते जैसे हो ही नहीं <coughs> और कुछ लोग वैसे तो पता लगा हम हैं हम हैं हम है, है। और झगड़ा हो जाए तो पता ही नहीं लगते कहा हैं और लक्ष्मण जी उसी समय पता लगाते हैं और है बख मचाई तो <coughs> चन सुन इत उत उचन इत उत कहीं बचन इत बुद ती भूप वचन सुन चन जखन राम डर बोल न सकई भूपवचन खन राम बोल न सकें बोल न सकें वचन राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं कौन है जो बोला कौन है कौन है? पर लक्ष्मण जी को राजाओं का डर नहीं है राम जी का डर है एक बात है लक्ष्मण जी भगवान से हमेशा डरते हैं और सही बात यह है कि जिसके मन में भगवान का डर बना रहे उसके व्यवहार से कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता जब व्यक्ति को भगवान का भी डर नहीं रहता तब मनमानी ढंग से काम करता है लक्ष्मण जी को लगा <coughs> हम बोलेंगे तो राम जी फिर कहेंगे कि ये तो राम जी ने इशारा नहीं किया लक्ष्मण जी को क्यों नहीं तो युद्ध हो जाएगा और राम जी कहे लड़ाई झगड़ा टले सो अच्छा है और लक्ष्मण जी का तर्क यह है कि लड़ाई झगड़ा तो हम भी नहीं चाहते हम तो शांति प्रिय है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कोई हमारी विनम्रता को कायरता समझ ले युद्ध तो हम भी नहीं चाहते और इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि जिसके मन में जो आए सो बोलता रहे जो आए सो कहता रहे और यह व्यवस्था तो मिटनी चाहिए राम जी ने कहा उपाय है इसका लक्ष्मण जी को इशारा नहीं किया ना प्रेरणा कर दी इलाज हो जाए इन नगजग वालों का ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आए गुकुल कमल पतंग उसी समय परशुराम जी आए आए क्या बुलाए गए राम जी ने प्रेरणा करके बुलाया कि इनका इलाज हो जाए अच्छा परशुराम जी को बोलना पड़ा कहे चुप रहो कहना पड़ा एकाक जरा शांत शांति बनाए रख कहना पड़ा जरूरत ही नहीं बोलने की आकर खड़े हो गए फरसा लेकर बस अब मुख्य द्वार एक उसमें राम जी खड़े तो जो राजा हाथ उठा लो सीताजी को छुड़ा लो ऐसे देख रहा था और उसने जो सामने देखा परशुराम और उसकी हालत ऐसी कि हाथ नीचे ना आवे बंद ना हो आंख है बगल में बैठे राजा ने कहा अब उसने तो परशुराम जी को देखा नहीं वो कहे, क्या बात है ढीले कैसे पड़ गए आप तो बोलो हम हैं, बोलो अब वो बोले क्या सामने देख है अब इसको लगा कि सामने देख क्या लो जो इसने देखा एक बोले भगवान परशुराम दूसरे बोले क्रोध में तीसरा बोला प्रणाम करने चलो बोले कौन जाए जो प्रणाम करने जाएगा सिर झुकाएगा वो नीचे ही रहेगा को ऊपर जाएगा एक ने कहा नहीं जाओगे तो और जल्दी मरोगे इसलिए जो जहां थे वहीं से फितु समेत ले, ले निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम अच्छा देखो फरसा चला तो नहीं पर फरसा दिखने से ही काम बन गया कि नहीं असल में एक महात्मा थे तो महाराज दोपहरी का समय बड़ी भयंकर गर्मी जा रहे थे कहीं जल्दी जल्दी तो सोचा दोपहर आराम कर लें, शाम को निकलेंगे, तो एक बरगद का बट वृक्ष पास में ही था तो उसके नीचे का आराम करेंगे गए तो जैसे जाने लगे गांव वाले बोले बाबा उसके नीचे मत जाना नहीं क्यों बड़ा भयंकर सांप रहता है बहुतों को काट चुका है कई मर गए पर महात्मा भी तो अपने तरह के होते संत जी बोले सांप रहता है चलो उसको भी समझाएंगे सब महात्मा ही सांपों को भी समझाने के लिए तैयार होते चलो लोगों ने कहा चले जाओ और सांप तोड़ा उधर से महात्मा कर रहे शांत रहे शांत रहे वैसे ही इस योनी में पड़ा काहे को क्रोध करके दूसरों का जीवन नष्ट करता है अपने स्वभाव को बदल दे कल्याण होगा संत ने समझाया और कहानी कहती है कि सांप समझ गया यह अद्भुत बात है संत ने समझाया सांप समझ गया क्यों समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था <laughs> मुश्किल तो आदमी की है सांप भी समझ जाते समझ गया महात्मा ने कहा कि अब तुम वैष्णव हो गए हो अब किसी को मत सताना वैष्णव जनता कहिए जे पीढ़ पर आई जाने अहिंसा परम धर्म है सांप ने बात मान ली महात्मा जी ने बुलाया लोगों को आ आजाओ डरो नहीं अब सांप नहीं सताएगा किसी को बच्चों से भी कहा डरने की कोई बात नहीं वो रहेगा पर अब अहिंसक हो गया सत्संगी हो गया महात्मा चले गए अब लड़की आई वृद्ध तो दूर बैठ गए लड़कों ने एक ने पत्थर मारा उसमें पर सांप कुछ नहीं बोला सत्संगी हो गया था सो दूसरे ने उसकी पूंछ पे पांव रखा जाके सांप तो भी कुछ नहीं एक ने फन पकड़ लिया साफ कुछ भी नहीं बोला सो लड़कों ने रस्सी की तरह घुमाया उसे ऐसे सांप बोले ही नहीं कुछ तो बरगद की रस्सी तो डाल थी बटवृक्ष की उस डाली में रस्सी की तरह सांप को डाले बच्चे झूला झूले और झूलते हुए थक जाए तो घर चले जाए भोजन करके आए फिर झूले बूढ़े लोग तमाशा देखे ताली बजाए बच्चे रस्सी बनाए उसे पांच दिन में मरना मरणासन हो गया वो गुरुजी जी लौटे छठवें दिन सोचा चेला से मिलते चले दोपहरी का समय आए सुनसान था वातावरण अब और चेला कांगे चेला तो दिखे वो इधर उधर देखा तो मरना सन्न पड़ा सा गुरुजी को बड़ा दुख हुआ बोले शिष्य तेरी यह दुर्दशा देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया मैं बहुत दुखी हूं आहत हुआ मेरा चित लेकिन तुम्हारी यह दशा वत्स किस कुसंग से हुई है साफ बोला गुरुजी जी कुंग से नहीं सत्संग से हुई ये दुर्दशा सत्संग गुरु जी बोले क्यों आप ही कह गए थे कि, कि किसी को मत सताना किसी से मत बोलना सब डर खत्म हो गया लोग आए सदस्य बनाए महात्मा बोले कि नहीं नहीं मेरे उपदेश का यह अर्थ नहीं था तुमने मर्म नहीं समझा तो बोले तब उपदेश दे गए थे अब मर्म समझाते हो महात्मा ने कहा कि हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था फुपकारने के लिए थोड़ी मना किया था काटोगे तो दूसरे का जीवन नष्ट हो जाएगा काटोगे तो दूसरा नहीं बचेगा और फुपकारना छोड़ दोगे तो तुम नहीं बचोगे तो अपनी रक्षा करना पाप नहीं है दूसरे को मिटाना पाप है तो गुरु जी की आज्ञा बोले पूरी बोले अब आ आपने उतनी दूर से फन फुला करो एक तरह तो भाई दूसरे को न मिटाएं पर अपने रक्षा भी तो करें तो भगवान राम ने कितना सुंदर उपाय ढूंढा कि फरसा चलना नहीं चाहिए चलेगा तो ठीक नहीं है पर दिखाने के लिए तो होता कि सब अव्यवस्था शांति तो हो गई लेकिन एक बड़ी मुश्किल हुई क्या परशुराम जी के आने से समस्या का समाधान तो हुआ लेकिन कभी कभी समाधान भी समस्या बन जाता है साबुन से कपड़े का मैल धो तो मैल तो धुल जाता है साबुन को ना धो तो साबुन ही मैल बन जाता है अब परशुराम जी ने पूछा भीड़ कैसी इकट्ठी है जनक जी ने समाचार सुनाया तो क्या धनुष टूट गया देखा दो टुकड़े धनुष के दो टुकड़े हुए पड़े हैं किसने तोड़ा अब जनक जी तो कुछ बोले नहीं राम जी आए राम जी ने कहा जिसने धनुष तोड़ा वो आपका दास रहा होगा आज्ञा करें सेवक को क्या आज्ञा है राम सेवक बोलता जो सेवा करे धनुष तोड़ने वाला नहीं जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रा भाव के समान हमारा शत्रु है और ऐसा कह कि फरसा परशुराम जी ने हवा में ले लहराया सभा में बैठे राजा कांप के कुछ लोग बोले हे भगवान अच्छा रहा हमसे धनुष नहीं टूटा नहीं थक दी राजमानी हम भी गए थे कहीं टूट गया होता तो इनसे सुलझता कौन पर कुछ दम्भी किस्म के राजा थे कुछ लोग तो कह रहे थे कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं हम बच गए पर दम्भी स्वभाव के राजा बोले कि हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा नन्हने से राजकुमार रामजी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे पर हमारी दूरदर्शिता है अब हम बच गए राम जी फंस गए हमें पहले से पता था कि यही होगा राम जी ने सोचा इनका इलाज और हो जाए तब तक परुश राम जी बोले कि जिसने धनुष तोड़ा हो वो सभा छोड़कर अलग हो या सभा वाले उसे अलग करें सो बिलगा समाजा अगर ऐसा नहीं हुआ तो न तुम्हारे मारे जायें सब राजा नहीं तो जितने राजा हम सबको मार डालें और राजा लोग लगे रोने कि धनुष का धनुष नहीं टूटा मरे और जा रहे हैं धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे हैं एक राजा ने काम ने पहले ही कहा था घर चलो तुम ही कह रहे थे तमाशा देख लो अब देखो तमाशा अब सभा का स्वरूप ही बदल गया तब लक्ष्मण जी को लगा कि गुरुजी अच्छे देश में ले आए क्यों उन्हें इस देश में धनुष के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं होती थोड़ी देर पहले एक महाराज महापुरुष महाराज जनक इसलिए नाराज थे इसलिए दुखी थे कि किसी से धनुष नहीं टूट रहा है और टूट गया तो दूसरे इसलिए नाराज हो रहे हैं कि क्यों तोड़ दिया जैसे धनुष के अलावा यहां कोई बातें चीत नहीं होती लेकिन जब परशुराम जी वैसे तब लक्ष्मण जी से नहीं रह गया लक्ष्मण जी बोले प्रभु आज्ञा दो तो इन बाबा जी से दो दो बात हम कर ले राम जी बोले तुम क्यों करोगे बोले जो जिस भाषा का जानकार हो उसे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं और लक्ष्मण जी गए महाराज आप दुखी क्यों है परशुराम जी बोले और पूछे नहीं ये पता नहीं कि हम दुखी क्यों धनुष टूट गया तो आप क्यों दुखी हैं क्या आप धनुष हैं टूटा है जो टूटा है वो दुखी नहीं है और जो टूट नहीं सकता वो दुखी हो रहा है और आपका धनुष है बोले हमारा नहीं हमारे गुरुजी का तो गुरु ने आपको दिया कि जनक जी को का गुरु जी ने जनक जी को तोड़वाया किसी जनक जी ने तो आप क्यों परेशान ना आपका धन ना आपको दिया गया जनक लक जी मनी मन सोचने कहते तो ठीक रहे फिर हम क्यों परेशान है अजय आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते महाराज बहुत परेशान पूछो क्यों परेशान कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान अच्छा समझ में आ जाए तो परेशानी मिट जाए कि नहीं इसी तरह रोगी पीड़ा का अनुभव करता है पर रोग क्या है ये तो वैद्य बताएगा डॉक्टर बताएगा <laughs> लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं रोग बताऊं, धनुष का टूटना आपके दुख का कारण नहीं है यही धनु पर ममता ममता धनु पर ममता ममता के ही हेतु यही धनु पर ममता धनु पर ममता धनु पर ममता इस धनुष पर आपकी ममता है धनुष का टूटना आपको दुखी नहीं कर रहा है यह ममता आपको दुखी कर रही है ममता परशुराम जी बोले हमको समझा रहे तुम हमको लक्ष्मण जी बोले ये दूसरी बीमारी है बोले ये ये कौन सी बीमारी <coughs> लक्ष्मण जी बोले यह है अहमता आपके दुख का कारण यही है अहमता और ममता धनुष से है ममता इसलिए आप दुखी हैं और फरसाधारी हैं बलवान हैं बड़ों बड़ों पर विजय पाई ये अहमता अच्छा सही में अच्छा लेकिन अहमता ममता दूर करने का उपाय और उपदेश देने का अधिकार सबको नहीं है उसको है जिसकी अहम जो अहमता ममता से मुक्त हो गया और लक्ष्मण जी मुक्त हैं, लिखा है राम विलोक बंधु कर जोरे देह गेह सब सन तृण तो लक्ष्मण जी की देह में अहमता बुद्धि नहीं है देह में अहमता नहीं है गेह में ममता नहीं है आ अच्छा दो हैं अहमता और ममता राम जी को देखकर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिए ना अहमता रही ना ममता रही दोनों जुड़कर भगवान के चरणों में समर्पित हो गए और परशुराम जी में दोनों है ममता भी और अहमता भी परशुराम जी बोले ये फरसा देखो लक्ष्मण जी बोले यही अहमता है और ये धनुष टूट गया इसलिए मैं दुखी हूं बोली यही ममता है लक्ष्मण जी ने छेड़छाड़ अधिक कर दी पर परशुराम जी ज्यादा नाराज हो गए लेकिन एक बात है फिर मैं कहूंगा कि लक्ष्मण जी यहां भी शीतल हैं अच्छा झगड़े में कोई आदमी शीतल रहे लक्ष्मण जी हैं कैसे हैं देखो क्रोध में आदमी बोलता नहीं बकता है क्रोध में और ऐसी बातें कहता है जो बड़ी अटपटी लगती है एक आदमी को क्रोध आया करते मैं तेरा खून पी जाऊंगा खून तेरी हड्डी चबा जाऊंगा तो लोग भी समझते क्रोध में इसलिए करे, करेगा थोड़ी ऐसा तुम सीधा तो जी दोनों का अंतर बताते हैं कि परशुराम जी क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी बोल रहे बोलत लख नहीं जनक डी बोलत लख नहीं लक्ष्मण जी बोल रहे और परशुराम जी का परशुराम जी क्रोध में बोल नहीं रहे फिर क्या कर रहे हैं का भ्रभुपति बकहीं कुठार उठाए मन मुस्कान राम सिर आए परशुराम जी बड़े क्रोध में और लक्ष्मण जी बोल रहे बस बात तो कर रहे हैं व्यंग की पर उपचार कर रहे हैं और आप कहेंगे कि क्रोध में क्या कोई आदमी शीतल होगा होगा कैसे एक बात बता दो डॉक्टर जब किसी के फोड़े का ऑपरेशन करता है और छुरी चलाता है तब क्रूरता से भरा होता है कि करुणा से करुणा से भरा होता है क्रूरता शैली है उसकी जैसे कई बार कृपा भी क्रोध की शैली में आती हो मां बच्चे को कान पकड़ के तमाचा लगाती डांटती क्रोध करती शैली <coughs> क्रोध की है पर तत्व कृपा का है डॉक्टर छुरी चलाता है हिंसा दिखती है पर भाव अहिंसा का है लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं लेकिन मन में <coughs> करुणा का भाव है कि परशुराम जी की अहमता भमता मिट जाए अब उसमें थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ा वाक्यों का राम जी ने कहा लक्ष्मण बस हो चुका ऑपरेशन एक तरफ रहो अब ऑपरेशन हो गया मलहम पट्टी हम कर रहे हैं उनको राम जी बड़े ढंग से करते हैं कि बालक है और राम जी बोले ये बालक तुम्हें कोई कम छली नहीं हो <laughs> मेरा क्रोध शांत नहीं हो रहा राम जी बोले फरसा चलाओ क्रोध शांत हो जाए पर फरसा चलाने की बात आई तो चले ही नहीं फरसा क्यों फरसा तो तब चले जब हाथ चले पर परशुराम जी को लगा कि ये हाथ की चेतना कहां चली गई इसमें जड़ता आ गई अच्छा देखो फरसा तो तब चले जब हाथ चले कई लोगों को यही बड़ा अभिमान होता है हमारे हाथ में उनकी चिंता मत करो वो तो हमारे हाथ में ये तो हमारे हाथ में अरे आपके हाथ में भगवान करे सब कुछ रहे लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है पहले हाथ ही तो हाथ में होए एक आदमी से कहा कि अच्छा पुण्य का काम है सेवा का काम है दान दो तुम्हारे पास धन बहुत है दान दो। तो बोले है बहुत लेकिन दान अभी नहीं देंगे क्यों नहीं दोगे बोले अभी कौन मर रहे हैं उसका गणित बड़ा विचित्र था कि जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे तो कहा तब के लिए क्यों रुके हो बोले इसलिए ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा यहाँ दिया वहां पहुंचे अभी से फाइल इधर उधर हो जाए तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कोई तो लोग हंसते थे तब रहेगा तुम्हारे पास बोले इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है अच्छा लोग बोलते उनकी चिंता मत करो वो तो हमारे हाथ में इतना तो हमने हाथ में कर रखा है और उसने सचमुच क्या किया जहां सोता था दीवाल में गड्ढा करा के रख दिया ऊपर सीमेंटेड करा दिया अब मरना सन स्थिति आई मित्रों ने कहा हां करेंगे हाथ में वो दूसरे ही दिन भगवान जाने क्या लीला हुई न बोल पावे न लिख पावे रोवे मित्रों ने कहा तुम्हारी दशा देखकर बड़ा दुख हो रहा अब वो धन कहा है दान कर दो तो अब बोल सकता नहीं था लिख सकता नहीं था दीवाल की तरफ इशारा करे इसमें से निकाल लो इसमें रखा है अब लोग समझे नहीं पर उसके बेटे बड़े घाग थे वो जानते थे कि ये रखा है उन्होंने सोचा तो बाप तो जा ही रहा है पैसा काहे को जाए सो जब गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पिता क्या कहते हैं ये दीवाल की तरफ इशारा करते हैं दान के लिए लड़के क्या बोले पिताजी ये कह रहे हैं कि अब देने के लिए बचा कहां जो कुछ था सब में लग गया इसमें ही लग गया सब रहा कुछ पर राम जी को लगा पर फरसा हमारे हाथ में अच्छा उनको यह तो याद रहा कि क्या हमारे हाथ में है पर उसकी याद भूल गए कि हमारा हाथ किसके हाथ में है घड़ी सबके हाथ में घड़ी किसी के हाथ में नहीं किस घड़ी क्या हो जाए लगता है कि हमने घड़ी बांध रखी जबकि घड़ी नहीं हाथ बांध रखा परशुराम जी को लगा कि हाथ की शक्ति चली कहां गई हाथ ही नहीं चल रहा तो फरसा कैसे चले तो हाथ में शक्ति आई कहां से थी तब याद आया कि शक्ति देने वाले तो भगवान हैं तो कहीं भगवान ही तो सामने नहीं खड़े धनुष दिया चढ़ाना ये भगवान विष्णु का धनुष चढ़ाओ देरा चाहते थे धनुष अपने आप चल कर गया ही चल गए परशुराम मन विस्मय भय कि धनुष अपने आप चलकर जा रहा है इस इसमें ये चेतना कहां से आ गई जड़ धनुष में चेतना कहां से आई और चैतन्य हाथ में जड़ता कहां से आई और परशुराम जी ने धनुष से कहा कि तुम क्यों जा रहे हो जब राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे धनुष बोला राम जी को हमारी जरूरत नहीं हमें राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहे हैं तो थोड़ा अकड़ तो दिखानी चाहिए स्वाभिमान रखना चाहिए क्यों जा रहे हो ऐसे धनुष ने कहा ना अकड़ काय को दिखाए एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हम काय को टुकड़े कराएं तो जा रहे हैं अब परशुराम जी का धनुष आया राम जी हाथ बढ़ाने वाले थे लक्ष्मण जी बोले प्रभो रोको रोको रोको आप ये धनुष मत छू क्यों एक ही धनुष का मुकदमा चल रहा है अभी गड़बड़ी हो जाएगी राम जी बोले इसमें तो परशुराम जी खुद कह रहे हैं बोले उसमें भी जनक जी ने खुद कहा था तो गड़बड़ी क्या होगी मेरी मानिए तो कछु बिनती सुनाऊ नाथ आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना चाप गुरु को चढ़े तो चेला जी पधारे चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना तब तक धनुष अपने आप अब परुशुराम जी को लगा कि जड़ धनुष में चेतना कहां से आई और चैतन्य हाथ में जड़ता कहां से आई लक्ष्मण जी बोले परुश राम जी अब भी देख लो सामने कौन खड़े हैं राम जी क्या विशेषता है इनकी जो चेतन कहा जड़ करई जड़ ही करी चैतन्य असमर्थ रघुनायक कहीं भज ही जीव थे ये चैतन्य को जल जल को चैतन्य कर दे ऐसे श्री राम है लक्ष्मण जी ने जब समझाया तब परशुराम जी जाना राम प्रभाव तब राम जी का प्रभाव जाना तब अब परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिए राम जी को तो प्रणाम किया ही लक्ष्मण जी के भी हाथ जोड़े और क्या कहा कि राम जी को तो प्रणाम कर रहे हैं पर हम लक्ष्मण जी को भी प्रणाम कर रहे हैं अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता छमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता दोनों भैया क्षमा करो कहा क्यों जी ने कहा कि राम जी हमारे लिए गोविंद हैं लेकिन गोविंद सामने खड़े थे पर गुरु के बिना गोविंद को नहीं जाना जा सकता तो राम जी अगर गोविंद हैं तो राम रूपी गोविंद को पाने के लिए गुरु की कृपा थी और लक्ष्मण जी गुरुदेव के रूप में है बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए मैं पहचान नहीं पा रहा था पर लक्ष्मण जी ने पहचान करा दी और परशुराम जी जय जय कार करके विदा हुए और विदा हुए तो मिठी मोह मय शूल मोह कहते हैं अज्ञान को अज्ञान जन्य पीड़ा की निवृत्ति हुई परशुराम जी तो वन में चले गए तपस्या करने हर से पूर्ण नारी सब सब हर्षित तो हो गए देवता पुष्प वरसाने लगे देवता मौके से बरसाते पुष्प बाजे बाजे बजाते फूल बरसाते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेते जब तक परशुराम जी रहे इन्होंने न बाजे बजाए न फूल बरसाए क्यों बोले अभी यही है बोले अब तो भी मूड ठीक हो गया राम जी के हाथ जोड़ने बोले फिर बिगड़ जाए कोई ठेकाना है इधर नहीं बोले बोले फिर बुले हम रिस्क नहीं लेते कब बजाओगे बाजे बोले जब ये चले जाएं जब भ्रगुपति गए बन ही तप हेतु तब देवन दीनी दुंद भी प्रभुपर बर सही फूल हर से पू नर नारी सब मिठी मोह शूल लेकिन राम जी को पाकर सब प्रसन्न तो हो रहे हैं लेकिन कृपा लक्ष्मण जी की मान रहे हैं जिन्होंने परशुराम जी को भी राम जी का प्रभाव बता दिया तुलसीदास जी कहते हैं बंदों लक्ष्मी मन पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता श्री राम जय राम जय जय राम Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Naam Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai shri ram shri ram jay na jay jay ram shri ram jay na jay jay ram shri ram jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram jay jay ram श्री सीता राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन जै। जै जै। की जय जय श्री श्री राम कृष्ण भगवान की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती हर हर महादेव